रेडियो मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो बन मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए और बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज के हमारे ख़ास मेहमान आज के इस प्रोग्राम के विशेष मेहमान मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस कुमार जी जो विशेष हीलिंग थेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ जो है आ, सिंगर भी रहे हैं और अभी जो है राजयोग प्रैक्टिस को करते हैं और बहुत सारे लोगों की समस्याएँ रहती हैं शारीरिक रहती है मानसिक रहती हैं उन सभी चीज़ों को सुनकर उनको ठीक ढंग से प्रैक्टिस बताना और उनको ठीक करना ये अभी आप कर रहे हैं तो आई आज हम लोग ऐसे ही जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि समस्याएं इतना ज़्यादा क्यों मेरे ही पास आ रहे हैं ये सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है कि क्या ईश्वर मेरे साथ है या नहीं या समस्याएँ मुझे घेर के रखा हुआ है तो ऐसे में हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या किया जाए तो आइए इन्हीं चीज़ों पर आज विचार करेंगे तो आप सभी की तरफ से यश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति ओम शांति। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ आ करके और इस जो टॉपिक आज हमने लिया है तो इसके ऊपर चर्चा करने में मुझे भी अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि सुनने वाले दर्शकों को भी इससे काफ़ी कुछ लाभ होगा बिल्कुल बिल्कुल यश कुमार जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने एक बड़ा सुंदर जो है जनरल टॉपिक ले लिया जो सबके मानस पटल पर ये बात रहती है तो उन्हें जवाब नहीं मिलता कि मेरे पास ही समस्याएं क्यों आती हैं हम्म रमेश जी देखिए मेडिकल में मुझे चार डिग्रियां हैं और मेडिकल की पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आए जी कि उन सब्जेक्ट्स को आम तौर पे दुनिया इतना तवज्जो नहीं देती है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत उस पर इंटरेस्ट लगा और मैंने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जैसे कर्म फिलोसफी है न्यूमरोलॉजी है वास्तु है तो बेसिकली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कॉस्मोलॉजी में यानी साइकोन्यूरोबिक में हुँ, हुँ. तो एज अ मेडिकल प्रैक्टिसनर और शुरू से लेकर के मैंने सिर्फ क्रिटिकल केस ही हैंडल किए हैं हुँ, हुँ. और ये सभी केसेस हैंडल करते हुए एक केस हिस्ट्री हमें डेवलप करनी होती है शुरुआत से लेकर के हमारी पहली प्रैक्टिस यही मतलब जब ये हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो हमें यही सिखाया गया था कि आप पहले केस का हिस्ट्री जो है उसको पहले समझो तो केस हिस्ट्री समझने के लिए ये सिम्टोमेटिक तरीका अलग होता है कि भाई सरदर्द ठीक है ये गोली ले लेना नहीं। नहीं, लेकिन वो सरदर्द हो क्यों रहा है उसके डिटेल में जाना तो कर्म फिलोसफी के अनुसार ये बहुत ही रेयर बात है जो मैं अभी बोलने के लिए जा रहा हूँ कि जब भी आ, पांच तरह के प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली पांच तरह के प्रॉब्लम शायद और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी केस हिस्ट्री बनाने के अंदर ये पांच ही प्रॉब्लम्स सामने आए हैं हु. एक होता है फिजिकल यानी शारीरिक बिल्कुल दूसरा होता है मानसिक यानी मेंटल डिसऑर्डर्स तीसरा होता है सोशल प्रॉब्लम्स अब सोशल के अंदर आपके रिलेशनशिप का जो है आ, लिखा जोखा होता है रिलेशनशिप क्या है उसके ऊपर से होता है वो फैमिली के अंदर भी हो सकता है या फिर आउट ऑफ द फैमिली उनके रिलेशनशिप जैसे वर्किंग प्लेस में है तो ये प्रॉब्लम्स हैं चौथा है आ, व्यावसायिक प्रॉब्लम्स यानी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स और पांचवा जो है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक प्रॉब्लम्स भी लोगों के सामने आते हैं अब ये पाँचों प्रॉब्लम्स जो है हम अगर उसको भगवान ने बनाए हैं या कुदरत ने बनाए हैं किसी भी तरीके से अगर हम उसको लें तो ये बेसिकली बने ही हैं हमारे अपने कर्मों के हिसाब के अनुसार ठीक है जब कोई आ, बीमारी होती है मुझे तो एकदम स्पष्टीकरण से सिखाया था एक आ, किताब है एक राइटर है उनका नाम है लुइस हे, एक लेडी है लुइस हे उनका नाम है और उनकी किताब यू कैन हील योर लाइफ वो किताब हमें ना टेक्सट बुक के तौर पे थी मेडिकल की पढ़ाई में हुँ, हुँ। तो उस किताब के अंदर कुछ तीस एक पन्ने ऐसे हैं जिसके आ, अंदर हर एक बीमारी का जो मुख्य कारण है ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण से ये बीमारी हुई है इसके ऊपर बड़े गहराई से आ, उस किताब के अंदर बहुत ही स्पष्टीकरण से लिखा हुआ है और आ, जब प्रैक्टिस के अंदर आए तो फिर मुझे आ, इसके ऊपर कुछ खास तौर से ध्यान देना पड़ा और डायग्नोसिस के समय पर इसका जो है ज्यादा मुझे आ, स्ट्रेस करना पड़ा कि आखिर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है वो शारीरिक तकलीफ है मानसिक तकलीफ है सोशल प्रॉब्लम है प्रोफेशनल है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसके पीछे बेसिकली हमारे अपने कर्मों का ही लेखा जोखा होता है हमारे कर्मों का ही असर होता है तो अब जो आ, आगे मैं बात कहने जा रहा हूँ तो ये है कि Are we ready to take the responsibility of that? Mm -hmm. हमारी तकलीफ जो है नहीं उड़ते हुए ऐसे नहीं आई और हमारे जीवन में नहीं आ गई या शरीर में कोई बीमारी आ गई है दर्द हो रहा है तो यह बीमारी या दर्द ऐसे उड़ते उड़ते आकर के और शरीर में आकर के हमें तकलीफ नहीं दे रहा है सबसे पहली चीज बात यह होती है कि क्या हम उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं mm. और ऐसे अन्य किस्से हैं संतों के जीवन से रिलेटेड या और भी कई या किताबों के अंदर महाभारत के अंदर रामायण के अंदर उसमें भी आमतौर पर आज धारणा ये सुन लेते ताली बजाते निकल चले जाते वो अंदर उतरता नहीं है इस वजह से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है वो सुनने से आर वी रिस्पांसिबल टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अवर प्रॉब्लम तो तो उसका सोल्यूशन निकलेगा और अगर हम दूसरों पर उसका दोष मरते जाएंगे यकीन मानिए जिंदगी भर आ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ठीक है तो बेसिकली किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ये प्योरली हमारे कर्मों का खाता होता है मैं एक एक शब्द थोड़ा सा संभल करके बोल रहा हूं ताकि तो किसी को बुरा ना लग जाए कि हमारे आ, पाप कर्मों का खाता ठीक है दो शब्द होते हैं आपने ध्यान दिया होगा पहले मुरली में भी आता था पाप कर्म और विकर्म का खा खाता और बाबा ये भी उसका सॉल्यूशन देते थे कि तुम्हें योग अग्नि में अपने विकर्म के खाते को भसम करना है किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो वो बेसिकली है तो हमारे अपने कर्मों से ही डेवलप हुआ है जी एच कुमार जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हमारे कर्म जो है वही हमारे जो है हमें समस्याओं में डालते हैं या समाधान देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे कर्म प्रदान ये है और इसके लिए आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन भी बताया कि पहले हमारे विकर्मों को विनाश करने के लिए ईश्वर को या परमात्मा को याद करना है जिससे हमारे विकर्मों का दग्ध होगा ख़त्म हो जाएगा तो इससे हमारी समस्याएं सारे जो हैं न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ सकते हैं तो कई बार एक सामने और बात आ जाती है कि जब जब हम लोग चीज़ों को देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई ये आते हैं तो वो चले जाते हैं किसी न किसी ऐसे तांत्रिक के पास या फिर ऐसे कुछ मंत्र वग़ैरह के पास तो वो लोग भी कहते हैं कि भाई आपका जो है आप आ जाओ समस्या लेके और एक सेकंड में आपकी छुट्टी कर देंगे समस्याओं की तो क्या ये सही है या फिर आपने जो बताया उन चीज़ों पे हमें हाँ जाना चाहिए देखिए <laughs> बाहर जैसे हमारे पास तो हर तरह की समस्या लेकर के लोग आते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को भी ले करके आते हैं तो <laughs> उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हुए फिर उनके अंदर से पता चला चलता है कि फिर वो बताते हैं कि भाई हम फलाने जगह गए थे इस ज्योतिष के पास गए थे उस तंत्र के पास गए थे यहाँ वहाँ गए थे सब जगह तो हम तो उनको यही कहते हैं कि भाई ये सब दुनिया भर में घूमना पहले ये चीज तो बंद करो और एक ज़िम्मेदारी लो कि भाई ये क्यों उत्पन्न हुआ ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई है अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो जीवन में बैठ पैच आता है यानी साढ़े साथी लगती है ग्रहों की दशा खराब होती है वास्तु के दोष लगते हैं उससे सब तो हम बेसिकली ये होता है कि हम एक्सटर्नली उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि कहीं से कुछ हम करके आ जाएं और उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए लेकिन क्या उससे परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है अभी समझो किसी ने किसी को बता दिया कि भाई तुम हर शनिचर जाओ और मंदिर में जाके ये करो वो करो उसके मन में एक तसल्ली आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है वो करते करते करते करते उस प्रॉब्लम को यूज़ टू हो जाता है और अब जो है प्रॉब्लम की इंटेंसिटी उसको उतनी नहीं लगती है वो एक समाधान कर लेता है अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि बस ऐसा ही है और मुझे ये करते रहना वो नहीं होता है असली में आ, हम जो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जा रहे हैं या फिर आ, थोड़ा सा और इसके अंदर आए तो आ, बहुत कुछ मटीरियल मार्केट में इतने धड़ल्ले से बिकता है कि ये फलानी चीज घर के अंदर टांग लो तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा और ये हो गया वो जाए <laughs> अब बेसिकली हमारी तकलीफ तो हमारा अपने कर्मों का हिसाब है अब वो चीज जो एक झुंझुना टाग लिया या कुछ आपने घर में लगा लिया ये कलर कर लो उससे वो कार्मिक अकाउंट कैसे सॉल्व होगा वो कार्मिक अकाउंट फिनिश नहीं हो सकता है बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल ये अज्ञानता है हमें इस अज्ञानता से निकल करके ज्ञान में आना है और फिर जाकर के समझ के साथ में सोल्यूशन को ढूंढना है और उसके लिए जैसा हमने पहले कहा था पहली स्टेप यही होती है टेक दी ओनरशिप ऑफ योर प्रॉब्लम के भले इस जन्म का हो सकता है या पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब निकल रहा है तो मुझे पहले उसकी ओनरशिप लेनी है और क्रिश्चियनिटी में एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं कन्फेशन तो वो कर चर्च में जाते हैं एक जाली की जैसी दीवार होती है उसके पीछे जो है प्रीस्ट बैठते हैं और इस तरफ में आकर के वो अपनी जो पाप कर्म किया है उसके बारे में वो कन्फेस्ट करते हैं कन्फेस्ट करते हैं अब कौन बैठा है इस तरह वो नहीं पता है और कौन सा प्रीस्ट वो साइड में बैठे हैं वो भी नहीं बिशप बैठा है कौन वो भी नहीं पता बस वो अपने गलती को अपने पाप कर्म को स्वीकार करते हैं वो बहुत अच्छी चीज है अभी इसमें दो चीज होती है कन्फेशन अर्थात स्वीकारना कि हाँ हमने किया है देखो इसमें कितना अहम को तोड़ना पड़ता है दूसरी चीज़ एक ओत लेना पड़ता है कि फिर आगे हम वापस ये गलती नहीं करेंगे तब जाकर के वो बिशप प्रेयर करके भगवान के सुपुर्द करते हैं और शायद उन्हें फिर उसका हल मिलने लगता है लेकिन हम यहां गलती भी कर मतलब स्वीकार भी कर रहे हैं और गलती भी करते जा रहे हैं करते जा रहे करते जा रहे, करते जा रहे तो, तो सोल्यूशन नहीं निकल सकता है बिल्कुल तो सबसे पहली चीज़ है कि हम कन्फेस करें अपने आप से कन्फेस करें या जिस भी इष्ट को जिस आप कुल को किस परमपिता परमात्मा को मानते हैं तो उनके सामने हमें कन्फेस करना पड़ता है कि हाँ हमसे ये गलतियाँ हुई हैं और फिर बाद में एक प्रण लेना पड़ता है कि हम आगे फिर कभी इस गलती को नहीं करेंगे अब जैसा हमने कुछ समय पहले कहा था एक तो होता है पापकर्म एक होता है विक्रम तो पाप कर्म अर्थात क्या कि संस्कारों के प्रभाव में आकर के कुछ गलती हो गई और फिर मन अंदर से बोलता रहे ये ये गलत किया नहीं, ये नहीं करना चाहिए था ठीक है जो कर्म हो गया उसका खाता तो बन गया है और एक पाप कर्म वो होता है कि जानबूझ करके प्लानिंग करके कि मैं तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए बदला लेकर के रहूंगा जो होगा आगे देखा जाएगा तो विवेक को इस्तेमाल करके जो हम कर्म करते हैं या जो गलत कर्म करते हैं तो उसको विकर्म कहते हैं तो पहले तो हमें अपने से उसका समझ आना चाहिए कि मैंने ये किया है क्यों किया है ठीक है तो कहने में तो यही आता है कि बदला न लो बदल, बदल कर दिखाओ दिखा। ठीक है जिस किसी ने आपको तकलीफ दे दी है उसने अपना कर्म का खाता बना लिया उसका तो अपने आप निकलना ही निकलना है लेकिन यहाँ हमने बदला लेकर के उसको हानि पहुंचा दी उसको कोई तकलीफ पहुंचा दी तो उसका भी बना और हमारा भी बना देन जो कर्म का खाता बन गया जैसे मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे लेकर के आता हूँ कि कई बार कोई कुछ मंच मंत्रोच्चारण करने के लिए बोलते भाई तुम तो इतनी मालाएं रोज करो वो भी एक तरह की साधना है वो भी एक तरीका है जिससे के जो कर्मों का खाता है जो पाप कर्म का खाता है वो डिसॉल्व होना हो सकता है कितना होता है वो तो इंडिविजुअल तपस्या के ऊपर रहता है लेकिन मेडिटेशन के अंदर जब स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम योग की अग्नि में कन्फेस करते हुए और ओत लेते हुए कि फिर कभी ये नहीं करेंगे तब जाकर के योग की अग्नि में विकर्मों का खाता जो है ये बसम होने लगता है और तब जाकर के हम डार्कनेस से लाइट की लाइट तरफ की आने लगते हैं हमें हल्कापन लगने लगता है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया करने के अंदर कहीं ना कहीं छुपे रूप से हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन आने लगता है हमारे वो कड़े और नेगेटिव संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है हमारे कर्म करने में दूसरों के साथ में पेश आने में परिवर्तन आने लगता है तो हमारे जीवन के अंदर हल्कापन आने लगता है बिल्कुल बिल्कुल चलिए एस कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातें आपकी जो जिस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हमें क्या करना है वो एक सोल्यूशन आपने दिया है और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप मैसेज यही देना चाहूंगा कि अच्छे कर्म करो फायदा नुकसान को न सोचते हुए मुझे ईश्वर की तरफ देख करके ईश्वर को सपुर्द करते हुए अच्छे कर्म करने हैं अपनी नीयत सही रखनी है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अगर आप मुझे जी, जी. एक मिनट दे सकते तो मैं एक उदाहरण देना चाहता भिल्कुण, हूं। बिल्कुल। अभी मेरी उम्र भी देखो बहुत जल्दी दस सितंबर आएगा तो मैं सिक्सटी टू ईयर्स का हो जाएगा <laughs> इतना साल हमने देखा है एक समय था जब इंसान गलत काम करने से डरता था बहुत मतलब सत्य मार्ग पे ही चलना चाहता था आज वैसा समय नहीं रहा है बुड़े बुड़े लोग हो जाते थे, उनके दांत सलामत रहते थे। उनकी तो उनकी बुढ़े बुढ़िया आ चुका है और पिछले दो साल से देख रहा हूं कि एल्जायमरिक डेमेंशिया नाम की बीमारी आ गई hmm. है रोजाना केसेस आ रहे हैं हमारे पास तो हमने फिर इसके ऊपर से बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया रिसर्च किया कि भाई ये क्यों हो रहा है तो मुझे ये आया है इसका सॉल्यूशन ये निकला जो अपने कार्य व्यवहार में वो बिजनेस हो या दूसरा कोई भी नौकरी कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा झूठ को इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप उनका मेंटल स्टेटस गिरता है उनको एल्जायमर होता है और जो बहुत ज्यादा फरेब को इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा मोमेंटरी गेन्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए या एक्स्ट्रा बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्हें डेमेंशिया होता है यह प्योरली हमारे कर्मों का ही हिसाब होता है यदि हम यह सोच लें कि भाई मुझे ये सब चीजें नहीं करनी आपकी जो भी कमाई होगी ना नंबर एक चीज उसमें बरक्त आई आप संतुष्ट होकर के चलिए आपको बरकत आएगी दूसरी चीज़ ये आपको गुड हेल्थ देगी आपको बीमारियां नहीं होगी कुछ नहीं होगी बस इतना है संतुष्ट होते हुए सत्य मार्ग पर चलना है और अपनी नियत को साफ रखना है ये मेरा मैसेज है आज के लिए शायद लोगों को तक कठिन लगे लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है नामुमकिन नहीं है एक प्रण बना लो कि मुझे ऐसे ही चलना है सत्य मार्ग पर चलना है अपनी नियत को साफ रखना है और संतुष्ट होकर के जीवन जीना है देखना कितना फर्क पड़ता है मेरी बहुत शुभकामनाएं सभी को थैंक यू थैंक यू चलिएश कुमार जी काफ़ी अच्छा जो है आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और डिमेंसे के बारे में बताया कि ये कैसे होता है और इसका सलूशन क्या है तो निश्चित तौर पे हमारे सभी श्रोताओं को आज का ये छोटा सा एपिसोड जो है आ, आई ओपनर रहेगा क्योंकि जब भी हम लोग अपने समस्याओं को लेकर परेशान होते हैं तो ये एपिसोड में बताई गई बातें उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और बहुत अच्छा सोल्यूशन यही है कि भाई आप अपने आप से सच्चे रहो और अपनी पुरानी या पिछली जो भी गलतियां हैं उसके लिए आप कन्फेस्ट करो और साथ ही साथ आप थोड़ा सा जो है अपने ईनेट के साथ यानी अपने खुद के साथ जुड़े और परमात्मा को याद करें जिससे आपके पुराने विकर्मों का विनाश भी हो तो ये बहुत ही सुंदर सलूशन आपने दिया है और मुझे लगता है कि आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं कि कैसे हम अपने विक्रम विनाश कर सकते हैं या किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर भी जाके आप इस राज्यों की प्रैक्टिस को जो है सीख सकते हैं और इसको जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका विक्रम विनाश हो जाएगा और आप लाइट फील करेंगे जैसे यश कुमार जी ने बताया और खुद भी वो प्रैक्टिस करते हैं इसलिए आप सभी को उन्होंने अपना अनुभव के साथ साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया तो चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिस जय हिंद जय जै भरत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुर रहो कलम का जादू